ज्ञान तो निष्पन्नता ज्ञानी चुे जेय क्रमण विद्ता ही महाध सर्वत्र ज्ञान लौकिक लोकोत्र शुद्धलौकिक आदि विषय का ज्ञान त्रिविध है लौकिक शुद्धलौकिक लोकोत्तर क्रामीण विधि से क्रम से ज्ञान होने अनु स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र महाधीय भवतिया महाबुद्धि वाले में सर्वोत्र सौ विषय में सर्वज्ञता है सर्वज्ञ हो जाता है ज्ञान ज्ञेय व वेदन विवक्षित क्रम अनुक्री ज्ञान ज्ञेय का वेदन ज्ञान में जिस क्रम से ज्ञान होगा वो विवक्षित क्रम को पसन्न करते हैं भाष्य में ज्ञान च लौकिकादि विषय ज्ञा लौकिकादि त्रिविधि आदि को विषय लौकिकसय का नज्ञान अज्ञान लौकिक शुद्धलौकिकौकतः पूर्व लौकिक स्थूल ज्ञान हो लौकिक स्थूल जागृत अवस्था पूर्व ज्ञापन पश्चात शुद्ध लौकिक जागृति के पश्चात स्वप्न अवसाई शुद्धलौकिका तदभावन लोकोत्तर <coughs> और स्वप्न के अवस्था का अभाव हो जाएगा सुश्रुति अवस्था में लोकोत्तर सुसूप क्रमें स्थान तय अभावन परमाशक्ति तूरीय अद्व अजय अभय विदि और तीनों स्थान का अभाव जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों का अभाव अनुपर पर तूरीय चतुर्थ जो अद्वै अजन्म अभय पद है स्वयं आत्मस्वरूप स्वयं आत्मस्वरूप ही हो जाता है ज्ञान सर्वज्ञता ही स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञ क्या ज्ञात सर्वज्ञ ज्ञान रूप है सर्व सर्वरूप हो जाता है चिद रूप ज्ञान है अतिरिक्त कुछ नहीं तद्भाव सर्वज्ञाता है सर्वज्ञ भाव सर्वज्ञाता टीका थत्रतम तुरी त्रम दर्श अवस्था तीन उसके तत्परिज्ञा के स्थान पर विलक्षण है तुरी विद्वे सती तुरी चतुर्थ अद्वीयात्मा का ज्ञान पर सैमी सर्वज्ञता है ज्ञाने आत्म देता भाव तो आत्म देता। ही देता आत्म देता भाव उपलक्षित से आत्म तस्थनयात्मे उपलक्षितयान स्थानी द्वैतात्मे उपलक्षिता आद जन्म सर्विक्रियत कौटस्थ्यम कथ अजन्म का जन्म जन्म नहीं तो आगे भी भाव विकार नहीं षड्भा विकार जन्माद्रियात जन्म के निषेध निषेध करने से, जन्म आगे विकार भी का का है। निष्क्रिय कहते हैं कौटक्यम कथि कार्य संबंधस्त्रस्ती वक्त कारणभूता अभयकार ये मूल कारण विद्या मूला विद्या इसका संबंध नहीं कार्य जब कारण नहीं तो कार्य भी नहीं रहेगा कार्य सम्बन्ध तत्र नाप्ति अद्वय ब्रह्म अव्यय कार्य प्रपंच का संबंध नहीं है संसार और दुखों का कोई संबंध नहीं इसको कहने के लिए का कारण मूलाविद का है अविद्या संबंध अभाव कथम करते है अभय यदि अविद्या संबंध रहेगा तो अभय नहीं होगा अविद्या संबंध वास्तव नहीं तो अभय पदे यथोक्त तत्त्वज्ञान तो तो से परिपूर्ण ब्रह्मरूपेण तो अवस्थान फलम यह तत्वज्ञान परिपूर्ण ब्रह्मरूपेण अवस्थान ये फल है तत्वज्ञान तो का फल स्वयं सर्वज्ञतम हो जाता है ज्ञानवतो यथोत्तम फल अर्चिरादिगा शाम बारह ज्ञानी का फल जैसे सगुणोपासक अर्चिरादिग से जाकर के फल प्राप्त करते हैं इस प्रकार ज्ञान के फल भी अस्थिरादि मार्ग के अधिन होगा ये शंका का वारण करते है यह भगवती महादेय यह अस्मिन लोके भगत महादेय महाबुद्धि सर्वज्ञ यहाँ जीते जी यही हो जाता है ज्ञान उच्चानवत तो हेतु तो मह ऐसे ज्ञानी महाबुद्धि महति बुद्धि यश महाबुद्धि उच्च बुद्धि वाले तो कारण क्या है सर्वोकतिशय वस्तु विषय विषयबुद्धि एवं लोकातिशय वस्तुक अतिशय वस्तु से वस्तु आत्म वस्तु आत्मवस्त विषय का बुद्धि उसकी मन से वह महाबुद्धि अत्यंतबु ज्ञान ज्ञानवत् यथ ज्ञान कदाचिभवदी काला अभिभूत असंकल भविष्य इतिहास ज्ञानी का ऐसे ज्ञान कभी हो जाए सूर्य का चतुर्थ अभिक्रिया अभयपद का ज्ञान कभी हो जाने पर भी कालांतरे अभिभूतम दब जाएगा असंकल्पम संकल्पाभाव, संकल्पाभाव का निश्चय अभाव हो जाएगा कालांतरे संकल्प अभाव तो निश्चय अभाव हो जाएगा आत्मतत्व का निश्चय के अभाव हो जाएगी तो क्या है एवं विद्याचार अभाव एक बार ज्ञान साक्षात कर हो गया तो उसका व्यभिचार कभी अभाव नहीं होता अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान नष्ट होने पर और अज्ञान नहीं हासिलता अज्ञान तो अनादि नष्ट हो गया सकृत विद्य का एक बार ज्ञान हो जाने पर सर्वदा, सर्वदा सर्वत्र, सर्व विषय ज्ञान, और वही होता प्रसाद शर्थ से वही परिचार परिपूर्ण ज्ञाती रूपता विदुष भवती नहींक्य के द्वारा आचार्य के प्रसाद से जन्य ज्ञान है प्रबल प्रमाणे आचार्य प्रसादा विदित स्वरूप स्वरूप ज्ञान होने पर निकल तो स्वरूपस्फुरण से व्यविचार स्वरूपस्फुरण उसका व्यविचार नहीं होता है उसमें अज्ञान नहीं होता स्पुर का भाव नहीं होता है न ही द्रस्त दृष्टि नितरलोक विद्यत स्वरूपभूत स्पुर दृष्टि का नाप नहीं होता परिपूर्ण ज्ञान तीपता परिपूर्ण सिद्ध रूपये ज्ञान है वही विद्वान सिद्ध हो जाता है ये कहा गया स्पष्ट करते हैं नहीं परमार्थ विदो ज्ञान उद्भव अभिभव उसको यथा निशान प्रवाद का अन्य तरह करने वाले का ज्ञान जिस अनात्म विषय ज्ञान है घट ज्ञान है तो पत ज्ञान नहीं पत ज्ञान तो घट ज्ञान ये सबसे तो ज्ञान का उद्भव अभिभव कभी उत्पन्न होगा कभी नष्ट होगा किन्तु परमार्थविद ऐसे ज्ञान में उद्भव अभिभव प्रकट हो जाएगा दब जाएगा हो उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसा नहीं होता अन्यों का होता अनात्म विषय ज्ञानी का आत्मविषय का तो अधिष्ठान सत्य ही उससे अतिरिक्त कुछ नहीं तरूपस्करण वृत्ति ज्ञान से ज्ञान अनिभूत होने पर स्वरूपस्करण स्वयं प्रकाश रहा अब उसका व्यभिचार नहीं होता हमेशा ही रहता अवस्था त्रेय से ज्ञेप के परमार्थ तो अस्तित्व आशंका परिहार थी ज्ञान और <coughs> तीनों का लोक शुद्ध लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर जागर सपने शोषित तीनों अवस्था को ज्ञान तो करने से ज्ञ मतलब ज्ञान का विषय तो वस्तु विषय है परमात्म अवस्था तो परमात्म है इस शंका का परिहार करते है हेयजेप्यक्यान्यग्रयात्र विम भ्रीसुस्मु तो पक्को करना है और प्राप्त करना और पाक्य पक्व करना हे है जागर स्वप्न सुसूत हे जेय हे हे। होता है दमन आप्य प्राप्ति हे श्रवण मन जा बाल्य पांडित्य मौन नामक औरक्य है विज्ञ और को पक को विज्ञानी इनको तीन चार को जानना है अग्रणा अग्रयाण तहल को जानना चाहिए तेम अन्त्र विज्ञायाद त्रिशु उपलबस्त विज्ञायाद अन्त्र एक है आत्मसरूप ज्ञान विशेष ज्ञान हो जाता है तो उसको छोड़कर के बाकी उपलब्ध तीनों का तीनोंवस्था में उपलम्ब होता है तीनों कल्पित है आत्मतत्व को छोड़कर के सब तो कल्पित है शंकोत्तरत्व श्लोकम अवतार्य हेय शब्दार्थम जात ये श्लोक शंका के उत्तर रूप से अवतरण करके हेय शब्द की व्याख्या लौकिकादि नाम क्रमण ज्ञा निर्देशाद अस्तित्व परमार्थ तो महाभूत क्या है लौकिक आदि से शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर ये क्रमेण निर्देशादुल उसके बाद स्वप्न उसके बाद खुशुति इसी क्रम से तीनों में ज्ञन किया गया कथन <coughs> <coughs> <coughs> करने से जागर स्वप्न सुशुति तीनों में अस्तित्व की संख्या की परमात्ते है ये शख्यानिवृति के लिए कहते हैं यानी लौकिक आदि में श्री श्रेणी ये त्याज्य है, है लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर लोक जागृत तो स्वप्न सुसुता जागृत है लौकिक स्वप्न है शुद्ध लौकिक सुसुत है लोकोत्तर पहले कार्य है आत्मानी आत्मनि असत्य में आत्मा में वास्तव नहीं तीनों अवस्था तीनों अवस्था कल्पित है वास्तव नहीं होने से राजम सर्पवत हाथ व्यान रज में जैसे सर्प दिखता है किन्द्र वास्तव नहीं इसी प्रकार जागरूक सप्तन सुशुपति आत्मा में दिखते हैं वास्तव नहीं है व्यविचारी होने से वास्तव नहीं एक अवस्था अन्य अवस्था में नहीं जो कभी रहता कभी नहीं रहता है वो वास्तव नहीं है होने से कल्पित है इसलिए त्याग है उनको त्याग करना चाहिए त्रीन विभजते तीन ही जागरूक तो स्वप्न सूचित जिनको लौचिक शुद्ध लौकिक रूप से कहा गया था तरह। ये हो गया जागर स्वप्न सी त्याज्य इसमें सत्य से, से बुद्धि का त्याग करना है मिथ्या को निश्चय करना गेयम यह चतुष्कुटी वर्जित परमार्थ है हो गया अभी परमात्म तत्व चतुष्कोटि नास्ति चारिकोटिव अस्थि अस्थि चार शुद्ध परमात्म तत्व है प्राप्त करने योग्य है त्यक्तवाहेषण भिक्षुणा इसको प्रा, सन्यासी प्राप्त करेगा त्यक्त बाहेषण त्रय त्यक्तम बाह्य त्रयम ये नुकेशना पुत्र वित्तीय तीन त्याग करने वाला ही संको प्राप्त करे पांडित्य बाल्य मौनाख्यान साधना श्रवण मनन निधि श्यासन साधन ज्ञान का श्रवण को पांडित्य शब्द से कहते मौन है बाल्य और बाल्य हो गया मनन और मौन हो गया निधि श्रवण मनोन तुम साधन को प्राप्त करना है ठीक है मैं पांडित्यम वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्व अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्यन श्रवण ये श्रवण है पांडित्यम पांडित है वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्व वेदांतों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है ऐसा निश्चय जो करता होता है अभिज्ञ होता है उसमें अभिज्ञ तो ही पांडित है श्रवण आचार्य मुख से बार बार करके उपक्रमादि तो लिंगों के द्वारा वेदांतों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है यह निश्चय करना है कन्नी तक श्रवण करना है अद्वितीय वस्तु विचार चात्वर्य परिष्पन्न अद्वितीय वस्तु है जीव ब्रह्म एक आदित्य ब्रह्म है इसका विचार करना विचार हैं विचार करने के लिए सब अन्य देह इंद्रिया आदि में आत्मंत बुद्धि निश्चय करना अनात्मा है ज्ञान होने का अनुसम विचार तो में चातुर्य चातुर्य परिलय बुद्धि में कुशलता पर निष्पन्न श्रवणम इससे ही निष्पन्न होता होता है, है, तब तक संपूर्ण संपूर्ण धी वेदांत का जीव ब्रह्म की एकता में अद्वित ब्रह्म में ऐसा निश्चय होने तक श्रवण करना होता है श्रवण पक्को होने पर वेदांतों का तात्पर्य होने पर फिर असंभावना निवृत्ति के लिए मनोन प्रारंभ हो जाता है ये बाल्यम बाल से भाव बाल्यम दंभ दर्प अहंकार आदि राय जैसे बाल है छोटे बच्चा दंभ दर्प अहंकार आदि उसमें ही नहीं इस प्रकार बल भाव बाल्य अर्थ है और यहाँ दूसरा अर्थ युक्ति तो अनुसंधान को सब छोड़ करके युक्ति के द्वारा का अनुसंधान एकता बार बार युक्ति के द्वारा अनुसंधान करना कैसे जीव ब्रह्मिक एकता हो सकती है एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ है एक सहकार एक निरहंकार एक सर्वशक्तिमान एक अल्प शक्तिमान है जन्म मरने वाला जीवन में ही हूँ ऐसे ज्ञान होता है ब्रह्म के साथ जो जगत का कारण उसके साथ में कैसे एक हूँ ये सबका असंभावना और जगत प्रपंच पूरा दिखता ही मिथ्या के सही ये सब सुप्त जो अर्थ है उसका अनुसंधान युक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ स्वम पद का तत्पद का अर्थ निश्चय करे अल्पज्ञत तो सर्वज्ञ उपाधि तो के कारण आत्मा में वस्तु तो सर्वज्ञ तो अल्पज्ञत तो ही शुद्ध चैतन्य मात्र है माया अविद्यादि उपाधि को लेकर के ही भेद होता है जीवों का भेद दिखता उपाधि भेद के कारण वस्तुतः बिंब रूप जैसे एक है प्रतिम बनाना होने पर भी बिंब में भेद नहीं होता है जैसे बिंब तुल्य ब्रह्म एक है उसका विभिन्न अंतकरण में प्रतिम्ब दिख करके भेद होता है वो मिथ्या है और चांचल्य उपाधि में जल में कंपन होने से प्रतिम्ब में कंपन दिखता है वस्तुत्व आत्मा में जन्म मरण आदि कुछ ही नहीं सुख दुखादि संसार धर्म ही शुद्ध है चैतन्य लक्ष्यार्थ में कोई भेद नहीं ऐसा विचार करने पर एक ही लक्ष्यार्थ है चैतन्य वही जीव रूप से दिखता है वही ब्रह्म रूप से दिखता है एक ही तत्व है और प्रपंच जो दिखता है दृश्य होने के कारण मिथ्या है जैसे सपना प्रपंच दृश्य है और मिथ्या है जागृत प्रपंच भे प्रपंच, भे प्रपंच भी दृश्य तो हेतु हो सकता है ये बार बार युक्ति से अनुसंधान करके करते करते ये दिलदम हो जाता है कि हाँ ये है मिथ्या है प्रपंच आदित्य ब्रह्म ही सत्य है मैं ही ब्रह्म हूँ मेरे दृश्य सब कुछ है मैं अधिष्ठान हूँ मेरे में सब कुछ अध्यस्त है अध्यस्त अधिष्ठान सात नहीं है मेरे शरीर में कुछ नहीं हम पश्चिम परम ब्रह्म शुद्ध नित्यम शुद्ध अभित निश्चय मनन करते करते जो प्रमाण क्रमेह संशय दूर हो जाता है तो इसे निश्चय हो जाता है महाम ब्रह्म ये ब्रह्माकार व्यक्ति संशय नष्ट होने पर निश्चय हो जाता है ब्रह्माकार व्यक्ति तब तक सूताधाने में कुशलत्व है ये मऊ में अनुसंधान में कुशलत्व इसके लिए तर्क आदि की आवश्यकता है उदयनाचार्य ने आत्म तत्व विवेक ग्रंथ ग्रंथ में कहा है न्याय चर्चेय मनन व्यपदेश भात न्याय चर्चा है ईश्वर के मनन स्थानापन्न है श्रवण के बाद मनन करने के लिए न्याय से ही मनन करना होता है तर्क के द्वारा इसे न्याय की चर्चा वहां आवश्यक है जैसे बोधनाचार्य ने कहा युक्ति के द्वारा सुना हुआ अर्थ के अनुसंधान में कुशलता है मौनम नहीं बाल्य आगे है मौना। पांडित्य बाल्य मौन मौन है मुन कर्म मौन मुनि सन्यासी का कर्म है मौन जब मनन कर लिया उसके बाद मौन हो गया आगे और कुछ चिंता नहीं ये मौन हो गया कुछ बाहर नहीं है अहमद सिंह ब्रह्म ये निधि जासन करता है ज्ञानाभ्यास लक्षण निधि जासन निधि जासन शब्द से क्या ज्ञान का अभ्यास बार बार अहमद ब्रह्म फिर भ्रमण भाग जाएगा फिर विचार करके हम स्म ब्रह्म ऐसा बार बार अभ्यास करके मैं ब्रह्म हूँ उसमें स्थित रहेगा और कुछ नहीं करेगा ब्रह्मा कार्यभूति करता रहेगा ये निधिध्यासन है आपक्य ये प्राप्त करना है ये स्नात्र तय करने वाले सन्यासी को ये प्राप्त करना चाहिए श्रवण मनन निधिध्यासन यही अंतरंग साधन है ज्ञान का अन्य जितने साधन है सब अंतरंग सिद्धि के लिए साधन चतुष्ट होने श्रवण आदि आरंभ होता है ये अंतरंग साधन ज्ञान के प्रवना मनन निदित आत्मा सबसे उत्कृष्ट साधन है इसको छोड़ करके अन्य साधन जो आरम्भ करता है वहाँ कहा गया स्वर लेढ़ में आया हाथ में तलर उसको फेंक दिया तो इसमें कुछ थोड़ा लगा है तो मीठा लगता है अगर उसको चाट रहा है ये कहते है उत्कृष्ट साधन है मनन आत्मा उसकी अपेक्षा बाकी जितने साधन है निकुष्ट इसको प्राप्त करना है ये हेय ज्ञ आप्य आगे पाक्यक्यान यद्यपि ज्ञान विज्ञतम जो ज्ञ शब्द कहा वो वही विज्ञ होता है विशेषण ज्ञ होता है आपने तब तो कहा कहा था तो विज्ञ होगा विशेषण ज्ञान ये विज्ञतम तो तथापि तो कथम हे आदिना विज्ञ आप्य वाक्य ये सबको विज्ञानी अग्न सबको जानना है सबको जानना क्यों जो ज्ञे आत्मतत्व उसका ही उसको ही जानना चाहिए सबको विज्ञा तो कैसे तो कहा ऐसा संकाम से कहते भाष्य में पाकयानी राग द्वेश महादय दोषा कसायनि पक्त ये पाक्य हो गया ये पाक्य पक्को करना है राग द्वेश महादिदोष कसाय को कहते इनको पाक करना समाप्त करना है सर्वाणी एता नहीं हेय ज्ञ आप्यक्यान विज्ञानी भिक्षुणा उपाय तो निशा हेय ज्ञे आप्यपाक्य को विशेष रूप से जानना चाहिए भिक्षुणा संन्यासी के द्वारा ये उपाय उपाय तो नहीं विज्ञानी जानना चाहिए तो ये शंका भी थी हेय आदि विज्ञान तो क्यों है ये उपाय होने उपाय तो नहीं विज्ञान और अग्रयाणत तो, अग्रया प्रथमतः पहले उनको समझना चाहिए तदेव प्रकट प्रथम ये उपाय होने से प्रथमते इसको जानना चाहिए यही उपाय जानना है उपाय जानना है इसको स्पष्ट करने के लिए कहा प्रथम तो पहले उनको समझना चाहिए उत्तराधन तैसा मन विज्ञात उपलबंब तेजुषा विज्ञ को छोड़कर अन्य जितने सबका उपलब्ध तीनों अवस्था में हेयादीना अन्यत्र विज्ञात परमात्र सत्यम विज्ञेयं ब्रम बल विज्ञ परमात्र सत्य है ब्रह्म अन्यत्र विज्ञात है तो ब्रह्म इसको छोड़कर बाकी सर्वत्र उपलम्बनम सबका उपलम्ब होता है उपलम्बनम उपलम्ब ज्ञान अविद्या कल्पना मात्र कल्पना है उपलम्ब है ज्ञान होता अभी जैसे कल्पना है ये कि सत्य सत्य है, है। कल्पित कल्पित हे आप्य पाक्य ही तो कहा गया, न परमार्थ सत्यता तो रहना विचर्थ है यह विशेषज्ञ होगा हे आप्य पाक्य। तीनों अवस्था और जो श्रवण मनो ने दिदा सुना राघादि दोष ये सब कल्पित तो है एक आत्म तत्व तो तो शुद्ध है हे आदि नाम रजु सर्पववत अविद्या कल्पित तत्व तो तो नास्ती परमात्म तत्व तो का ये रज्जु सर्ववत तो कल्पित तो है अविद्या से रज्जु में जैसे तो सर्प अविद्या कल्पित तो है रज्जु अज्ञान से ही तर्क दिखता है रज्जु के ज्ञान हो जाए तो तर्क नहीं दिखता है इसी प्रकार आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही हे आदि कल्पित है जागर से जाग्र सपन सुश्रुति श्रवण मन निध्यात्म रागादिदोष सब कुछ कल्पित है अविद्या यदुत जेयोटिवर्जित परमातत्व तदिदान पहले कहा है तत्व चतुष्कोटिवर्जित अस्थि और नास्ति नास्ति ये चार नारिकोटिता परमात्वशुद्ध जे ये पहले कहा था अब अभी उसका स्पष्ट करते हैं प्रकृत्या का धर्मा प्रकृत्या का सर्वे धर्मा प्रकृत्याशव धर्म विद्यते नी नान तवन किंचन विद्यते आ सर्वे धर्म प्रकृतिया आकाशवध अनादय सर्वे धर्म सब आत्मा सब आत्मा को आकाशवध सूक्ष्म है असंग है आकाश के सदस्य सब आत्मा अनादि है ऐसे समझना चाहिए स्वभाव है प्रकृतिया स्वभावत है स्वभाव तो आकाश के समान व्यापक है असंग है सूक्ष्म है सब आत्मा अनादि है न ही तेम नानात्व किंचन विद्यत आत्मा में नाना तो कभी कुछ भी थोड़ा सा ही भेद नहीं कभी नहीं है अविद्या से ही दिखता है औ अधिक भेद वास्तव भेद नहीं अविद्या उपाधि कल्पित भेद को लेकर बहुवचन हो क्या गया बहुवचन प्रयोग प्राप्त दोषम प्रत्याशी सर्वे धर्मा बहुवचन का है बहुवचन प्रयोग से प्राप्त होता है दोष सत्य हो जाए उसका निराकरण करते विद्य नहीं नाना तेजा क्वचन किंचन नाना तो ही नहीं तो भेद बहु तो भेदे, बहुवचन कल निबंधन यहाँ निबंधन मूल कारण कल मानकर बहुवचन क्या क्वचन देश काल अवस्था कालावस्थ्रहण कहीं भी किसी देश किसी काल किसी अवस्था में भेद नहीं अन्ष्य में पर्थतस्त प्रकृत्या स्वभावत आकाशवत आकाशवत का आकाश तुल्यम से अनु तुल्यम क्रिया आकाश आकाशतुल्य आकाश तुल्य किस को लेकर के किस धर्म से सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्व सूक्ष्म निरंजनत्व सर्वगतत्व आकाश जैसे सूक्ष्म है सूक्ष्म का अनुपरिमाणी और तो विभु व्यापक है अत्यंत सूक्ष्म है सबके अंदर बाहर सबके अंदर प्रविष्ट हो जाता है सबके अंदर बाहर है उससे बढ़कर कोई सूक्ष्म नहीं निर्लत होता निरंजन किसके साथ उसका संबंध नहीं सर्वगत सर्वे धर्म सर्वे धर्म आकाश के तुल्य आकाशवत सर्वगत इस आकाश के सदस्यों यथा सर्वगतम सूक्षा आकाशम नो कलिप्य सर्वत्र अवस्थित होते ही तथात्मा नो कलिप्य गीता में भी है सूक्ष्म से सर्वगोपन पर भी किसके साथ संबंध नहीं होता आकाश का इस आकाश को समझ ले सबके अंदर बाहर एक और द्वितीय आकाश है इसी प्रकार आकाश का भी कारण ब्रह्म सब के अंदर बाहर एक है आकाश के साथ जैसे किसी का संबंध नहीं होता है असंग आत्मा है उसके साथ किसी का धर्म अधर्म जन्म मरण देह किसी का संबंध नहीं शुद्ध है आकाश से भी और व्यापक है और सूक्ष्म है निरजन सर्वे धर्म सर्वे आत्मा धर्म का आत्मा आत्मा बहुवचना जेया ये समझना है मूक्ष अनाद नित्ये मुख्य समझना है ये अनादि उत्पत्ति नहीं नित्य है, है। बहुवचन भेदशंका निराकुव आह सर्वे धर्मा अनादेह ये बहुवचन की हो ये का निराकरण करते कहते कहीं भी भेद नहीं है कौछने किन्चन। कौछने किन्चन। किन्चन थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी भेद नहीं कुछ भी भेद नहीं नाना आत्मा में नाना तो है ही नहीं अनुमात्र कार्य कारण भाव अंशांश भाव से जो उपादान है में भी भेद नहीं अर्थात तो इसमें कार्य भाव ही नहीं कोई तो जीव और परमात्मा का कार्य है इसमें कार्य भाव अनुभाव ही नहीं है अंशांश भाव ही नहीं अंशांश भाव हो जाएगा तो भेद आ जाएगा अनुमात्र में भी भेद नहीं मतलब अंशांश भाव नहीं है नमे वंश जीवन पर जो कहा गया है वो तुल्य अंश वस्तुतः जीवों का मानेंगे तो अंश हो जाएगा ईश्वर परमात्मा सवय हो जाएगा सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा जितने सावयव हो नित्य वही नहीं हो सकता है सावय हो, है। हो तो अनित्य हो जाए इसलिए वस्तु तो अंश ही वंशतुल्य तो प्रतिबिंब को लेकर के वो तो अंशतुल्य कहा गया अंश वस्तु तो ये दोनों का ग्रहण करने के लिए अणुमात्र क्वचन किंचन थोड़ा सा ही भेज नहीं जेय शब्द प्रयुगान मुख्यमेव मुख्यमें तो प्राप्त प्रतिदर्शति तो हाँ, चतुष हेय जे आप्यपाक्य मे हेय आप्यपाक्य तु कल जे परव जे है तो। हे परम उसमें भेद ही नहीं एक ही तत्व है। तो शब्द प्रयोग करने से आत्मा में ब्रह्म में मुख्य में वे तो मुख्य वास्तव गो होता है अंत कर्ण घट जैसे आदि के द्वारा जाकर के घट जैसे व्याप्त हो जाता है वो घटा के स्थान जाना बाहर अंतकरण का परिणाम है इसको वृत्ति कहते हैं वृत्ति का संबंध भट के साथ होता है उसको तो कहते हैं वृत्ति व्याप्ति अंतकरण में चैतन्य का प्रतिम्ब तो होता है अंतकरण स्वच्छ होने से अंतकरण का परिणाम वृत्ति में भी स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिम्ब होता है जब अंतकरण बाहर घट देश में व्याप्त होता है उसके साथ अंतकरण में चैतन्य का प्रतिम्ब भी रहता है चिदाघा दोनों ही घटक देश में व्याप्त होते बुद्धि तस्थिभासो द्वावि व्यापन तो घटन दोनों ही घटा देश में व्याप्त होते है तो उसमें दोनों व्याप्त होने पर दोनों का कार्य अलग अलग से बताया तथा ज्ञानम धिया बुद्धि के द्वारा अंतकरण परिणाम वृत्ति के द्वारा अज्ञानिक निवृत्ति होती केवल वृत्ति नहीं रहती वृत्ति में चिदाभास है चिदाभाषा वृत्ति है तो भी उसका अलग अलग बताया बुद्धि के द्वारा बुद्धि प्राधान्य न सिर्फ आभाषि है बुद्धि प्राधान्य न बुद्धि के द्वारा अज्ञान की अनुब्धि आभास है न घट्रे अज्ञान है आवरण आवरण नष्ट होने पर भी घट जड़ अनुसोच का प्रकाश नहीं होगा घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल शब्द से वो घट को प्रकाश करता है घट के ज्ञान हनु पर घटकार घटाकार वृत्ति की व्याप्ति है और घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है फल फल की व्याप्ति है संबंध है तो घटना में वृत्ति व्याप्ति व्याप्ति दोनों है वृत्ति व्याप्ति अज्ञान ने निर्वृत्ति के लिए व्याप्ति घट को प्रकाश करने के लिए फल विषयत्म फल उसको प्रकाश करता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य घट जड़ को प्रकाश करता है ये फलव्याप्तम सिद्ध भाषा तो है आत्मतत्व तो इस प्रकार गेय कहा तो मुख्य ही उसमें गेय तो जैसे घटना में फलव्याप्यत्व चीज भाष्यत्व मुख्य है ऐसे आत्मतत्व में भी वृत्ति तो प्रतिफलित चैतन्य तो, विषयत्व चैतन्य प्रकाश्यम फलव्याप्यम चीज भाष्यत्व मुख्य हो जाएगा इसका निराकरण करते है। ब्रह्मा ब्रह्मा हैं ब्रह्म में ब्रह्माकार बुद्धि मानते परिणाम अज्ञान पर पर? की निवृत्ति करती है ब्रह्म विषय अज्ञान आवरण की, की निवृत्ति कर देती है आवरण नष्ट होने पर ब्रह्म स्वयं प्रकाश घट जड़ होने से उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आएगा प्रकाश खाष्य तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय घट में प्रकाश आ जाता है चैतन्य जन अतिशय ब्रह्म में नहीं आता वृत्ति प्रति वृत्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा किन्दु से चैतन्य प्रतिफलन के जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता ई फल व्याथी का आवा ब्रह्म में वही मुख्य ज्ञ तो नहीं चिदभाष्य तो नहीं वृत्ति व्याप्य तो है अज्ञान प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा प्रकाश होगा चिदभाष्य तो नहीं प्रकाश ब्रह्म तो सिद्ध प्रतिफल प्रतिबिंब उसको तो प्रकाश नहीं करता ये करते मुख्य में व्यज्ञ तो प्राप्त मुख्य ज्ञ तो का फलव्याप्यम चित्त प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशयत्व कसाच ब्रह्म में होगा ये प्राप्त होता है प्रत्युद निराकरण करते आदि आदिबुद्ध प्रकृत्य सर्वे आदि सर्वे भवति सो कल्पते धर्म सुनिश्चिता याति सोमृत्वाय कल्पते आदिबुद्ध प्रकाशरूपे सर्व धर्म प्रकृत्य आदिबुद्ध सब धर्मात्मा स्वभावत ही आदि बुद्ध ज्ञानस्वूपे प्रकाश सुनिश्चित ज्ञान सर्विज्ञप्तिस्वरूप निश्चित ही कोई संशय शांति शांति, स्वमृत क्षमा निश्चय हो जाता है सर्वथा निरपेक्षता और अपेक्षा कुछ नहीं रहता है अपना प्रकाश रूपे है निश्चय ही तो निश्चित तो स्वयं प्रकाश माने उसमें कभी आवरण वास्तव है ही नहीं जो ज्ञान हो जाता है वो दिखता है आत्मा में ये संसार संसार धर्म संसार का कारण कुछ कभी है ही नहीं पहले नहीं था अभी भी नहीं आगे हो नहीं सकता ऐसे ज्ञान होता है जैसे रज्जु में सर्प भ्रम होता है भय करके भाग जाते हैं। बाद में रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो निश्चय हो जाता है रज्जुम नायम सर्प नायम सर्प का ऐसा नहीं कि वर्तमान यह सर्प नहीं पहले सर्प था ऐसा तो अकाली का होता है ये सर्त तो नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं हो सकती रज भी त्रहकाली का निषेध होता है नर्त मजत कभी भी नहीं नासित, ना आसित ना, ना, नास्ती न भविष्य अविद्या सह कार्य ना नास्तिक न आसित न भविष्य कार्य के साथ साथ में अविद्या ना है ना थी ना, ना हो सकती ऐसा तहिकाली का होता तभी मिथ्या जी में सर्प का निशे होता है कभी सर्प है नहीं इस प्रकार निश्चय हो जाता वो नहीं देखता है पहले संसार था अभी ज्ञान से मैं मुक्त हो गया ऐसा ना वो देखता है मेरे में संसार पहले नहीं था अभी है नहीं। आगे हो नहीं पाता निश्चित मुक्त हूँ ऐसा ज्ञान को निश्चय होता है प्रकृति ही निश्चित तो है निश्चय हो जाता है ऐसा निश्चय हो गया तो स्वयं देखता है मैं मुक्त हूँ तो अमृत कड़पति मुख्य के लिए मुक्त के लिए समर्थ हो जाता है मुक्ति के लिए जी जीते मुक्त हो गया आगे संचय भय नहीं रहता जन्म होगा वो तो दिखता है मेरे में जन्म मरण है ही नहीं हो नहीं सकता मैं नित्य हूँ क्योंकि देहा में अहम बुद्धि थी जिसमें जन्म मरण आदि की प्रती होती है। वो हम बुद्धि अभी आत्मतत्व तो परिपूर्ण असंग आत्मा में होगी दृढ़ निश्चय संचय विपर ज्ञान हो गया तो उसमें फिर जन्म आदि शंका नहीं संभव नहीं असंग नीचे आत्म तत्व तो में हो गया तो फिर आगे कुछ करते कर्तव्य नहीं रहता है न भय रहता है कि आगे जन्म होने की संशय संस्थ, भी नहीं रहता होता यथोक्तिया संमत, ज्ञान से फल जिसको ऐसे ज्ञान हो जाता है उसका फल कहावती शांति ही कल्पते स्वृत प्रथम पाद के तात्पर्य प्रथम पाद से तात्पर्य पदशतात्पर्य महावास्तवी जेयता धर्मा संवृत्व न धर्मानन धर्म में जो ज्ञेयता कही गई संवृत्त व्यवहार से व्यवहारिक वस्तव के व्यवहार पर यस्द बुद्धा आदिबुद्ध पैल से बुद्ध ज्ञान रूप से प्रकाशते प्रकृत स्वभावत स्वभावत कंसी किसी कारण से नहीं किसी प्र प्रयत्न से ज्ञान रूप नहीं निस्वभा यहां नित्य प्रकाश प्रकाशस्वरूपविता सूर्य नित्य प्रकाशरूपे एवं नितबोधस्व आत्मा नितबोधस्वे ज्ञान स्वरूप सर्वे धर्मा, तथा सर्वे आत्म स्वभाव उसकम दृष्टानतेन स्पष्टी दृष्टा के द्वारा स्पष्ट करते यहाकाशस्व कविता सूर्यजी से निप्रकाशरूप है इस प्रकार नित्यो बोध रूप आत्मकत्व पादातरस्थ कथय द्वितीय पद का सर्वे धर्म सुनिश्चिता सुनिश्चय नेशा निश्चयकर्तव्य निश्चय करनी का बाकी नहीं सर्वे धर्म सर्वत्मा आत्मा सब आत्मनि नितबोधस्वे और निश्चित नहीं का स्वरूप निश्चित स्वरूप निश्चित स्वरूप निश्चित आत्मतः निश्चित स्वरूप व्यतिरक द्वारा करे थी निश्चित स्वरूप का स्पष्टीकरण व्यतिक न सन्देहमान स्वरूप नव चाहिए संदेह मन स्वरूप नव चाहा नहीं है यहाँ सन्देहन नहीं निस्वी सिद्ध स्वरूप न खल आत्मा स्वत्तायाम एवं नईमित संदेह मान स्वरूप भविष्य मलम आत्मा संदेह मान स्वरूप नहीं हो सकता है अपने सत्ता में ऐसा है नहीं है संदेह का नहीं तस्फुराचारा स्पुर का व्यविचार नहीं होता है नित्य स्पुर रूप इसमें कुछ करने का नहीं तद्रूप से प्रागेव साधित पहले ही स्फूरण रूप बताया प्रकाश रूप है अस्पति अठोक में द्वितिया व्या करती यहाँ सोमूर्खत कल ये मुख्यो एवं यथोत तो प्रकार बोध निश्चयनपेक्षता बोध निश्चय निरपेक्ष बोध की करने के निश्चय करने के अच्छा ही नहीं निश्चयस्वरूप आत्मस्वरूप बोधस्वरूप ऐसा निश्चय हो जाता है आत्मा परार्थ अपने लिए अथवा दूसरे के निश्चय उसको निश्चय करने का नश्चय स्वरूपे प्रकाश रूपे कुछ करने का नहीं है यथा कविता जैसे सूर्य प्रकाश रूप उसको कुछ किया नहीं जाता अब चक्षु के आगे कोई है आवरण उसको हटा देना सूर्य तो प्रकाश रूप है और ज्ञान को नष्ट कर देना स्वयं प्रकाश माने नित्यम प्रकाशांत निरपेक्षम प्रकाशां निरपेक्ष स्वार्थम परार्थम च प्रकाशांत तो निरपेक्ष नित्य है अपने लिए भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं दूसरे के प्रकाश करने की प्रकाश की अपेक्षा नहीं ऐसा ही यह से का भवती शांति शांति का अर्थ करते बोध कर्तव्यता निरपेक्षता बोध कर्तव्यता की अपेक्षा नहीं बोध करना है इसका अपेक्षा तो नहीं जब तक ज्ञान नहीं अज्ञान है आवरण है तब तक लगता है बोध कर्तव्यता आवरण जो हट है वो है बोध कर्तव्यता कुछ करने का नहीं नित्य स्वयं प्रकाश है सर्वदा स्वात्म ही अपन स्वरूप में स्थित कोई अपेक्षा नहीं कुछ कर्तव्यता का बोध कर्तव्यता के लिए अर्थात उसको साक्षात्कार हो गया कुछ नहीं रहा आवरण नष्ट हो गया स्वयं तो प्रकाश मानूंगे वो दिखता है पहले भी प्रकाश माने अभी भी प्रकाश स्वरूप नित्य स्वरूप बोध स्वरूप में हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है तो स्व अमृत तय करता अमृत तय करता अमृत भाव आए मोक्ष के लिए मोक्ष आये समर्थ बहुत ही चलते आत्मस्वरूप स्फुर रूपत्व यथोक्त तो प्रकार तो प्रकार कहा है यथोत्त तो प्रकार ऐसा निश्चय होता है बोध निरपेक्षता यथोत्थ तो प्रकार क्या है आत्मस्वरूप स्फूरन रूप है यही प्रकार बोधाख्यो निश्चय बोध निश्चय बोध निश्चय बोधनाम तो निश्चय ज्ञान तस्में निरपेक्ष उसमें कोई अपेक्षा नहीं है सार्थम अन्याथम आपने अन्य के लिए कोई आवश्यकता नहीं यश भवति निरपेक्षता हो जाती है तो अमृततया अमृत मुख्य के लिए समर्थ होता है दृष्टान यथा सविता सूर्य जैसे नित्य प्रकाश किस प्रकाश के निरपेक्षा में अपने प्रकाश पिला अन्य प्रकाश करने को निचय प्रकाश होते है ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं बोध सरुदे निश्चित रुपये किसी प्रकाश किसी कर्तव्यता बोधकर्तव्यता शब्द यथे इत्ती। इत्ती यथा सविता नित्य परात्पंच इति ये यथा यथा यथा स नित्य प्रकाशापेक्ष इति कांका तथा एवं एवं शांति वो होती मोक्ष साम Ah